ध्यान और आध्यात्मिक जीवन शरणागति वस्तुतः क्या अपने देह को तुम जीवित रखते हो या तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही दैवी शक्ति तुम अपने व्यक्तित्व के विभिन्न स्तरों पर शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तरों पर ब्रह्मांड की व्यापक शक्तियों के साथ सक्रिय संपर्क में हो जिस प्रकार देह अन्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जीवित रहती है उसी प्रकार आत्मा भी दैवी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आश्रय प्राप्त करती है इस शक्ति के हटते ही तुम जड़ प्राणहीन हो जाते हो अतः किसी भी बात का श्रेय स्वयं न लो बल्कि सारा श्रेय दैवी शक्ति को देनी सीखो उस दैवी शक्ति के उपयुक्त माध्यम बनने का प्रयत्न करो विनम्रता और शरणागति के द्वारा अपने में इस सामर्थ्य का विकास करो लेकिन इसके लिए सतत प्रयास आवश्यक है अहंकार उस दैवी शक्ति के उन्मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है और दिव्य स्रोत से हमें काट देता है इसीलिए हम कष्ट पाते हैं वस्तुतः हम परमात्मा में परमात्मा के हाथों में यंत्र मात्र हैं काश्मीर में स्वामी विवेकानंद का अनुभव याद है ना मुसलमानों द्वारा ध्वंस के चिन्हों से युक्त एक मंदिर में उन्होंने अपने आप से कहा यदि वे तब जीवित होते तो यह होने नहीं देते तत्काल उन्हें मां जगदम्बा की वाणी सुनाई दी मैं तेरी रक्षा करती हूँ या तू मेरी रक्षा करता है स्वामी जी एक अनुभूति संपन्न पुरुष थे अतः वे दैवी वाणी सुन सकते थे सामान्य लोगों को अपनी वाणी को दैवी वाणी समझने की गलती नहीं करना चाहिए उसे सुनना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं जब हमारा चित्त शुद्ध होता है और हमारी इच्छा भगवत इच्छा के साथ संयुक्त रहती है तभी हम दैवी वाणी सुन सकते हैं दैवी वाणी सुनने में समर्थ होने के पूर्व हमारी समग्र सत्ता को भगवत इच्छा से संबंधित होना चाहिए और हमें ध्यान रहे कि वह वाणी युक्त के विरुद्ध नहीं होती बल्कि उसका अतिक्रमण करती है आजकल आंतरिक वाणी सुनना एक फैशन हो गया है और अधिकांश घटनाएँ संशयास्पद होती हैं हमारे लिए आवश्यक यह है कि हम अपने क्षुद्र अहम को परमात्मा के साथ संयुक्त करने का सचेतन प्रयत्न करें जागृत अवस्था में हमें इसके लिए यथाशक्ति संघर्ष करना चाहिए और सोने पर यह सोचना चाहिए कि परमात्मा की शक्ति उस समय हमें धारण किए हुए हैं हम सतत मैं मैं मैं करते रहते हैं लेकिन जब यह आश्चर्यजनक सो जाता है तब कौन इसकी रक्षा करता है तब कौन देह को जीवित रखता है हमारी समस्या यह है कि हम इस व्यक्तिगत अहम की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं नहीं उसकी पृथक सत्ता नहीं है वह अनंत सत्ता का एक अंश मात्र है जिस प्रकार अपने क्षुद्र अहम से प्रभावित होना संभव है उसी प्रकार परमात्मा से प्रभावित होना संभव है जिस प्रकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करना संभव है उसी प्रकार उसके पार्श्व में विद्यमान सत्ता के अनुसार कार्य करना भी संभव है जैसे हम एक व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं उसी प्रकार हम अव्यक्त को भी प्रेम कर सकते हैं लेकिन यह प्रेम हमारे मानवीय प्रेम से बहुत भिन्न है अनंत अव्यक्त परमात्मा के बदले ईश्वर की शक्ति की धारणा तुम्हें संभवतः अधिक अच्छी लगे लेकिन हमें उस धारणा को भी समझना चाहिए और उसमें प्रतिष्ठित होना सीखना चाहिए स्वयं को आत्मा और ईश्वर को समस्त आत्माओं की समझ के अथवा सभी आत्माओं की आत्मा समझने से यह आसान हो जाता है श्री रामकृष्ण एक गीत गाया करते थे सभी तुम्हारी इच्छा है माँ इच्छा मई तारा तुम ही अपना कर्म तुम ही करती माँ लोक कहते करते हमी मैं हूँ यंत्र तुम हो यंत्री मैं हूँ घर तुम हो गृहणी मैं हूँ रथ रत, तुम रथी माँ चलता जैसा माँ चलाती लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपर्युक्त गीत का भाव उच्च आध्यात्मिक अवस्था का संकेत कराता है जो दीर्घ संघर्ष और पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त होती है जो सतमुच श्रम साध्य पुरुषार्थ से गुजरा है वही पूर्ण रूपेण और बिना शर्त के भगवान के चरणों में अपने को न्यौछावर कर शरणागत हो सकता है सभी प्रकार की साधनाएं मन को पवित्र और इस शरणागति के उपयुक्त बनाती है जो अपनी साधना को महान अध्यवसाय और निष्ठापूर्वक करने पर ही प्राप्त हो सकती है श्री रामकृष्ण की कथा के पक्षी की तरह हमारे पंखों के पूरी तरह थक जाने पर ही शरणागति आ सकती है एक जहाज़ के मस्तूल पर बैठी एक चिड़िया को यह पता नहीं था कि जहाज़ चल रहा है जब अचानक उसे इसका भान हुआ तो वह क्रमशः पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा में उड़ी लेकिन सभी ओर उसने असीम सागर को ही पाया अंत में जब उसके पंख पूरी तरह थक गए तो वह लौटकर मस्तुल पर आ बैठी और अपने को जहाज के भरोसे छोड़ दिया जिस व्यक्ति ने पूरा पुरुषार्थ किया है वही जान सकता है कि वास्तविक शरणागति क्या है सभी प्रभु की इच्छा है केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है शरणागति एक ऐसा मनोभाव है जो इस बोझ से कि आत्मा परमात्मा का अंश है तथा शरीर और मन उच्चतर शक्ति के हाथों के यंत्र हैं प्राप्त होता है सच्ची शरणागति साक्षात आध्यात्मिक अनुभूति के बाद आती है कुछ व्यवहारिक सुझाव जीवन की कोई अंतिम रूपरेखा मत बनाओ इसका अर्थ यह नहीं कि कोई सामान्य रूपरेखा नहीं होनी चाहिए अपने भविष्य की सामान्य योजना बनाओ लेकिन उसके बाद सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो उन्हें इनकी इच्छा अनुसार तुम्हें चलने दो हमें आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक अनुभूति की तीव्र कामना करनी चाहिए लेकिन उसका विस्तार परमात्मा पर छोड़ दो क्योंकि हमें सदा भविष्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता अतः हम अपने भविष्य के बारे में सोचने और योजना बनाए बिना नहीं रह सकते लेकिन यह सब अंततः परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए हमें धीरे धीरे परमात्मा के साथ संयुक्त होना तथा भगवत इच्छा का अनुसरण करना सीखना चाहिए निष्ठापूर्वक ऐसा करते रहने पर एक अवस्था ऐसी आएगी जब हमारी समग्र सत्ता परमात्मा के साथ समस्वर हो जाएगी याद रखो यदि कोई पूर्ण शरणागति की साधना करे तो वह कोई गलत कदम नहीं उठा सकता लोग कई बार बड़ी शान से कहते हैं मैंने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया है और जाकर मनमाना आचरण भी करते हैं सांसारिक पदार्थों में अथवा अपनी वासनाओं और पूर्व मान्यताओं से आसक्त व्यक्ति शरणागति की बात नहीं सोच सकता हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ न्यूनतम अनासक्ति के बिना शरणागति असंभव है पूर्ण शरणागति के लिए पूर्ण अनासक्ति आवश्यक है जो गरीब है उसे आवश्यकता से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए जो धनी है उसे अधिकारी के भाव के बदले न्यासी का भाव लाना चाहिए और परमात्मा जो देता है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए यह बात भौतिक संपत्ति के संबंध में भी नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमताओं और आध्यात्मिक वरदानों के विषय में भी सत्य है तुम्हारे पास जो कुछ है संगीत की प्रतिभा कर्मनिपुणता निपुणता बौद्धिक विचार प्रेम सभी को भगवान की देन समझना चाहिए जो दूसरों को देने के लिए है पुराने व्यवस्थान में देव की कहानी तुम जानते हो उसने अपना सब कुछ गंवा दिया पर उसने केवल यही कहा प्रभु ने दिया था प्रभु ने वापस ले लिया प्रभु के नाम की जय हो जो कुछ हम हो सके दे सकें हमें उपयुक्त पात्रों को देना चाहिए लेकिन दान देने में भी चाहे वह कुछ भी हो हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए शरणागति के नाम पर बिना विचारे वस्तुएं न दे डालो सच्चे भक्त को ठीक समय पर कब कैसे और किसे दान दें इस विषय में सही निर्देश प्राप्त हो जाते हैं अभी तुम शांति प्राप्त करने कि इतनी अधिक चिंता न करो दो प्रकार की शांतियाँ हैं अहम केंद्रित और परमात्मा केंद्रित कुछ लोग दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति के अभाव के कारण शांत दिखाई देते हैं वे दूसरों के दुख की चिंता नहीं करते और संतुलित तथा सबल प्रतीत होते हैं लेकिन यदि उनको कुछ हो जाए तो वे ढह जाते हैं ऐसी शांति न होना ही अच्छा है भगवत केंद्र शांति परमात्मा के संस्पर्श में आने में भगवत शरणागति से प्राप्त होती है सार्वभौमिक चेतना में प्रतिष्ठित होने पर ही हम सभी परिस्थितियों में वास्तविक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं